तुम्हारा स्वामी यदि मुझसे प्रीत करना चाहता है संधि करना चाहता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वह भयभीत है इसलिए वह संधि का प्रस्ताव भेजता है इसका यह अर्थ यह हुआ कि संसार में समाज में रावण जैसे लोग भी होते हैं जिनके लिए संघर्ष ही सब कुछ है शत्रु से बदलना बदला लेना ही सब कुछ है कई लोग यही मानकर चलते हैं कि शत्रु से बदला लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है पर शत्रु से केवल बदला लेने की वृत्ति राक्षसी वृत्ति है भगवान राघवेंद्र पहले हनुमान जी को और बाद में अंगद को भेजते हैं जाने के पूर्व अंगद ने भगवान से पूछा रावण से जब मैं वार्तालाप करूं, तो किस रूप में करूँ क्या वाक्य है भगवान राम का उन्होंने कहा रावण मुझे शत्रु मानता है पर उससे वार्तालाप करते हुए भी यह ध्यान रखना है कि मुझे कोई अपनी वीरता या विजय के प्रदर्शन की इच्छा नहीं है मैं चाहता हूं कि रावण में परिवर्तन आ जाए वह बदल जाए मैं चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य पूरा हो उसके साथ ही साथ उसका भी उपकार हो काजू हमारि तो करे ही सोई श्री राघवेंद्र चाहते हैं कि स्वयं व्यक्ति के भीतर उसके विचारों में परिवर्तन हो उनमें बुराइयों पर अभिमान करने के स्थान पर उनके मन में पश्चाताप और ग्लानि हो हनुमान जी और अंगद जब रावण से कहते हैं कि वह अपनी दोषों को स्वीकार करके भगवान की शरण में चला जाए तो उनका अभिप्राय यह है कि पहले ही तुमसे इतनी बड़ी भूल हो चुकी है परंतु इसके बावजूद यदि तुम भगवान श्री राम के शरण में जाओगे तो वे तुम्हारे पुराने अपराधों के लिए तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे वाल्मीकि रामायण में है कि जब विभीषण जी शरण में आए तो उनकी शरणागति का विरोध किया गया कि यह राक्षस जाति में उत्पन्न हुआ है रावण का छोटा भाई है अतः इसे शरण में लेना उचित नहीं होगा पर बाल्मीकि रामायण में भगवान ने और रामचरित में हनुमान जी ने जो वाक्य कहा उनमें स्पष्ट संगति है यदि भगवान राम का संघर्ष किसी देश या जाति के विरुद्ध होता तो भगवान राम न विभीषण को अपना मित्र बनाते और न ही उन्हें लंका का राज्य देते उनके मन में न तो किसी देश के विरुद्ध देश है न किसी जाति के विरुद्ध और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध समाज में बहुधा दूसरे के देश के प्रति दूसरे जाति या दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है पर भगवान राम के व्यक्तित्व में किसी के भी प्रति किसी तरह का द्वेष नहीं है ऐसी स्थिति में भगवान राम जो परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए उन्होंने दो दूतों को चुना उनमें हनुमान जी को पहले भेजना भी सांकेतिक है वे शंकर जी के अवतार हैं भगवान राम हनुमान जी को भेजकर मानो यह निर्णय करना चाहते हैं कि लंका में रोगी है या राक्षस यह जानने के लिए उन्होंने चुनाव कितना सुंदर किया यद्यपि सबको ऐसा स्मरण तो नहीं रहता कि मन के रोगों को दूर करने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है और सदगुरु ही वैद्य हैं जैसे हम शरीर के रोगों को दूर करने के लिए शरीर के रोगों के विशेषज्ञ वैद्य के पास जाते हैं वैसे ही जब हमें मन के रोगों को दूर करना हो तो हमें सदगुरु का आश्रय होना चाहिए परंतु इसमें भी एक विडम्बना है क्या जब हम वैद्य के पास जाते हैं तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए जाते हैं या अपनी कमी सुनने के लिए आजकल तो जो लोग गुरु बना भी लेते हैं वे चेले भी गुरु के पास रोग सुनने नहीं अपनी प्रशंसा ही सुनने जाते हैं अब यदि हम किसी वैद्य के पास जाएं और वैद्य कहने लगे कि आपकी आंखें तो कमल की तरह है आपकी नाक तो बड़ी सुंदर है तो क्या आप प्रसन्न होंगे कि वाह बड़े अच्छे वैद्य हैं आप तो रोगग्रस्त हैं आपको पीड़ा है तो वैद्य यह बताएगा कि आपको अमुक रोग हुआ है आपको मैं यह दवा देता हूँ यह पथ्य करना है गुरु की भूमिका भी यही है जब हम सदगुरु का वर्ण करें तो अपनी कमियों अपने दोषों को और अपने रोगों को जानने के लिए करें रावण की समस्या यही है उसने भी सदगुरु बनाया तो है संसार का जो सबसे बड़ा सदगुरु हो सकता है वे भगवान शंकर केवल कुछ लोगों के गुरु नहीं तीनों लोगों के गुरु हैं तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना संसार में सबसे बड़ा सदगुरु यदि कोई है तो वे भगवान शंकर हैं और रावण ने उनका वरण किया है पर उससे क्या लाभ हुआ उसे समझाने भगवान ने हनुमान जी को क्यों भेजा हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं बोले शिष्य को यदि रोग हो तो गुरु को उसे दूर करना चाहिए अतः रावण यदि सचमुच रोगी है तो तुम वैद्य के रूप में जाकर दवा देकर उसको ठीक करने की चेष्टा करो और यदि वह रोगी नहीं राक्षस हो होगा तो बाद में इसके दूसरे पक्ष पर विचार किया जाएगा हनुमान जी जैसा वैद्य रावण की सभा में गया उन्हें बांधकर ले जाया गया वैद्य का इतना अपमान तो कहीं हुआ ही नहीं होगा इसीलिए सुसैण वैद्य सदा सावधान रहते थे लंका में वैद्य का कोई उपयोग नहीं है वहां वैद्य केवल शोभा की वस्तु है सुषैण वैद्य ने यदि चिकित्सा की तो भगवान राम के छोटे भाई की रावण के परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा नहीं की बड़ी विचित्र बात है ना? रावण का वैद्य पर उसका उपयोग क्या है रावण के जीवन में गुरु का उपयोग क्या है वह तो सद्गुरु को भी शोभा की ही वस्तु मानकर अपने अहम की वृद्धि करता है हनुमान जी रस्सी से बांधकर कर रावण की सभा में लाए गए रावण सिंहासन पर बैठा है उनका उठकर स्वागत करने की कौन कहे उनकी हसीज की जा रही है व्यंग कसे जा रहे हैं पर वैद्य इतने उदार हैं कि एक ही दोहे में उन्होंने रावण को उसका रोग पथ्य और दवा भी बता दी मन के रोगों के संदर्भ में कहा गया है सद्गुरु वैद्य है उनके वचनों पर विश्वास ही गुरु का सदुपयोग है पथ क्या है विषयों का त्याग दवा क्या है भगवान की भक्ति अनुपान क्या है श्रद्धा जब इस प्रकार भक्ति की औषधि को श्रद्धा के अनुपान में मिलाकर विषयों के प्रति आकर्षण रूप कुपथ्य का परित्याग करके कोई मन के रोगों की चिकित्सा चाहता है तो सद्गुरु की कृपा से मन के रोग दूर होते हैं सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा तंजमयन विषय के आसा रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मतपुरी यही विधि भले ही सो लोग न साहि नहीं ततन कोटि नहीं जाही हनुमान जी ने एक ही दोहे में रावण के मोह रूपी रोग का निदान करके भजन को औषधि बताते हुए रावण से कहा मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहतम अभिमान भजहु राम रघु नायक भगवान इसे आप मानस रोग के प्रसन्न से भी मिला सकते हैं मोह सकल व्याधिन करमूला हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम्हें मोह हो गया है तुम्हारे जीवन में जितने रोग हैं उसके मूल में मोह है याद रखो यह मोह बड़ा ही पीड़ादायी है मोह का ऐसा स्वरूप है कि मोह से ही सारे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और तुम्हारी वही स्थिति हो गई है पहले पथ्य बता दिया और उसके बाद दबा क्या बताया तमोगुड़ी अभिमान को त्याग दो त्यागहतम अभिमान बड़े उदार वैद्य हैं कई वैद्य बड़े कठिन पथ बताते हैं और कुछ वैद्य पथ बताने में मनुष्य के प्रकृति को ध्यान में रखते हैं पथ यदि इतना कठिन बता दिया जाए कि रोगी बिल्कुल निराश हो जाए तो शायद ही कोई उसका पालन कर सकेगा अधिकांश लोगों को लगेगा कि यह तो असंभव है इसलिए रावण से पथ्य बताने में हनुमान जी इतने संतुलित हैं वे कह सकते थे कि अभिमान ही कुपत्य है तुम अभिमान छोड़ दो पर हनुमान जी ने संशोधन किया केवल तमोगुणी अभिमान को त्याग दो तात्पर्य यह कि यदि पूरी तौर से अभिमान न छोड़ सको तो सतुगुणी और रजोगुणी अभिमान रहने दो पर तमोगुणी अभिमान तो अवश्य छोड़ दो इतने उदार वैद्य हैं कह दिया कि पूरा छोड़ नहीं सकोगे तो कितने संक्षेप कर दिया कह दिया तमोगुड़ी अभिमान की को त्याग दो और औषधि के रूप में भगवान का भजन करो ऐसा वैद्य ऐसा सदगुरु आया पर समस्या यह है कि रावण यदि अपने को रोगी मानता तो वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ता और कहता मुझसे बड़ी भूल हुई है मैं अपनी भूल का परित्याग करूंगा पर वह तो बड़ा अनोखा व्यक्ति है वह राक्षस है और उसमें राक्षसी वृद्धि है हनुमान जी ने तो उसके हित की बात कही पर वह वह तो खूब जोरों से हंसने लगा क्यों बोले हनुमान जी उससे तमोगुड़ी अभिमान छोड़ने के लिए कह रहे हैं और उसका अभिमान बढ़ता ही जा रहा है जैसे वैद्य जी किसी चीज को खाने से मना करें और रोगी उसी को उनके सामने ही और अधिक खाने लगे रावण ने यह तो समझ ही लिया कि हनुमान जी गुरु की भाषा बोल रहे हैं लेकिन उसका अभिमान यह कहता है कि मैं संसार में इतना बड़ा पंडित हूँ और यह बंदर कहाँ से मेरा गुरु बनने चला आया बोला बिहसी महाभिमानी मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी वह गुरु को जाति में खोज रहा है आकृति में खोज रहा है और गुरुत्व तो वह है जो न जाति में है न आकृति में है ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति इसका भी निर्णय करता है कि भगवान किस जाति के हैं उनकी आकृति और रूप कैसा है बड़ी विचित्र बात है यदि रोगी वैद्य से पूछे कि मेरी आयु कितनी बची है और वैद्य बताए तो ठीक लगेगा पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टी बात है रावण ने हनुमान जी से कहा तुम मेरी दवा करने आए हो मैं तुम्हारा भविष्य बता रहा हूँ क्या तुम मरने ही वाले हो मृत्यु निकट आये खल तो ही अब यदि रोगी वैद्य से कहे कि वैद्यराज, अब आप मरने ही वाले हैं तो फिर वैद्य उस रोगी को क्या कहे हनुमान जी समझ गए कि इस रोगी को वैद्य दवा और पथ्य पर विश्वास नहीं है अतः हनुमान जी तत्काल बोले ठीक है मृत्यु तो होगी पर किसकी होगी यह तो बाद में पता लगेगा उलटा हो ही कहा हनुमान रावण ने कहा हम अभी बता देते हैं कि किसकी होगी उसने राक्षसों को बुलाकर कहा इसको मार डालो ताकि इसे पता चल जाए कि मृत्यु किसकी होने वाली है पर हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े रहे सचमुच ही इसको काव्य की भाषा में कहें तो मृत्यु हनुमान जी के बगल में खड़ी थी शंकर जी महाकाल हैं और महाकाल के पास मृत्यु खड़ी हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है पर वह मृत्यु किस लिए खड़ी थी मृत्यु हनुमान जी से पूछ रही थी कि रावण को अभी खाना है या बाद में पर रावण समझ रहा था कि इस बंदर की मृत्यु होने वाली है हनुमान जी तो अमर हैं अजर अमर गुण सुत हो वे निराश होकर लौट गए और भगवान को बता दिया महाराज वह तो रोगी नहीं पूरा राक्षस है रोगी को क्या अभिमान होता है क्या वह अपने रोग पर गर्व करता है अपने रोग पर जो अभिमान और गर्व करे वह रोगी नहीं राक्षस है फिर भी प्रभु को संतोष नहीं होता वे रावण को एक बार और मौका देते हैं अच्छा अंगद तुम जाओ एक बार तुम दूध बन जाओ और अपनी ओर से रावण के हित करने की चेष्टा करो पर अब भी वहाँ वही स्थिति है हनुमान जी ने एक पद्धति से और अंगद ने दूसरी पद्धति से भगवान की भक्ति का ही उपदेश दिया जब उन्होंने रावण की सभा में अपने चरण रोप दिए और कहा कि यदि तुम या तुम्हारी सभा का कोई भी व्यक्ति मेरे चरण को हटा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊँगा और श्री राम लौट जाएँगे क्या अंगद अपने शौर्य और बल का प्रदर्शन करने के लिए व्यंग्य भ्यंग, व्यग्र थे क्या भी यह दिखाना चाहते थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ कितना बलवान हूँ यदि ऐसा होता तो अंगद भी एक अभिमानी व्यक्ति के जैसे ही होते पर अंगद की विशेषता ज्ञात हो गई हर राक्षस ने चेष्टा की और अंगद मुस्कराते हुए देखते रहे पर सबसे अंत में जब रावण उठा तो अंगद यदि चाहते तो रावण को अपने चरणों में झुकने देते और चरण उठाने की चेष्टा करने देते रावण के लिए भी यह संभव नहीं था कि वह अंगद का चरण उठा सके पर पता चल गया कि अंगद का उद्देश्य आत्मविज्ञापन नहीं है वे तो अपने बल के माध्यम से भी वस्तुतः प्रभु की महिमा का ही प्रचार कर रहे हैं बस यही मूल सूत्र है व्यक्ति अपना विज्ञापन कर रहा है या फिर अपने सदगुणों के माध्यम से व्यक्ति का ध्यान भगवान की ओर आकृष्ट कर रहा है संत और असंत में बस यही अंतर है रावण जो ही झुकने लगा अंगद ने उसे याद दिला दिया तुम्हें भगवान के चरण पकड़ने में संकोच है बस बंदर का चरण पकड़ने में संकोच नहीं है यह तुम्हारी कितनी बड़ी मूर्खता है जरा तुम विचार करके तो देखो गहत चरण कह बाल कुमाराम मम पद गहे न तो रउबा राम अंगत का उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार से रावण के अंतकरण में भगवान की महिमा का उनके महत्व का बोध हो हनुमान जी का भी उद्देश्य यही है उनके द्वारा लंका जलाने का उद्देश्य भगवान के सामर्थ्य का परिचय देना है और अंगत का उद्देश्य भी वही है यदि रावण रोगी होता तो उसका रोग इन औषधियों से दूर हो जाता परंतु वह तो कभी न बदलने वाला और अपने दुर्गुणों पर गर्व करने वाला राक्षस है जिसको अपने दुर्गुणों पर गर्व है ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने में न तो उसका कल्याण है और न ही समाज का हित है ऐसी स्थिति में भगवान राम को शस्त्र उठाना पड़ा युद्ध करना पड़ा और सृष्टि को बदलना पड़ा समाज में पहले तो यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति मन की दुर्बलताओं से पीड़ित है और कौन मन बुद्धि से पूर्णतः अपराधी और अहंकारी है फिर जो लोग अपने दुर्गुणों को सद्गुण मारकर उन पर गर्व करते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए इसको भी एक तरह की चिकित्सा ही कह सकते हैं चिकित्सा शास्त्र में भी बताया गया है कि यदि किसी में दोष आ गया है तो दवा देकर उस दोष के निराकरण की चेष्टा होनी चाहिए पर ऐसी भी स्थिति आती है जब शस्त्र उठाकर हाथ में छुरी लेकर क्रिया करनी पड़ती है डॉक्टर को रोगी का अंग तक काटना पड़ता है तात्पर्य यह कि रोग यदि औषधि से दूर न हो तो जो अंग शरीर के विनाश पर तुला हुआ है उस अंग का शस्त्र से शस्त्र के द्वारा उच्छेद भी करना पड़ेगा इसी प्रकार जो लोग समाज के नाश पर तुले हुए हैं जिन्हें अपने अपराध का पश्चाताप नहीं है उनके परिवर्तन की चेष्टा में भगवान राम ने उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया को भी स्वीकार किया परंतु यह दंड भी उनका उद्देश्य नहीं था विभीषण की शरणागति के प्रसंग में भगवान राम मानो कहते हैं सुग्रीव मेरे मन में कोई जातीय वैर नहीं है तुम कहते हो कि रावण का भाई आया है पर मैं तो तुमसे कहता हूँ कि रावण का भाई ही नहीं यदि स्वयं रावण भी आया हो तो उसे ले आओ हम उसे भी अस्वीकार नहीं करेंगे यदिवा रावण स्वयं यह श्री राम की उदारता है उनमें असीम धैर्य है और वे चाहते हैं कि व्यक्ति में परिवर्तन हो देव भी अवसर देते हैं पर इसकी भी एक सीमा है एक सीमा के बाद यह उदारता तथा धैर्य भी कायरता बन जाती है और प्रतिकूल परिणाम की सृष्टि करती है उदारता तथा धैर्य के साथ शौर्य भी अपेक्षित है अंततः श्री राघवेंद्र शस्त्र भी उठाते हैं इस यात्रा के संदर्भ में भगवान ने मानो इसी तथ्य को प्रकट किया दूसरी ओर भरत जी की भूमिका क्या है अयोध्या में भी रोग है वहाँ भी मोह है एक मोह लंका में रावण के रूप में है और एक मोह अयोध्या में भी है यहाँ भी ममता है यहाँ भी अहंकार है सारी चीज़ें अयोध्या में दिखाई देती है कैकई में अहंकार है और ममता भी महाराज दशरथ में काम की वृत्ति है और कई कई में लोभ की भी वृत्ति है दुर्गुण यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं पर अयोध्या के लोग रोगी हैं कैकई में दोष है पर उनमें राक्षसत्व नहीं है महाराज दशरथ में काम है पर उनमें राक्षसत्व नहीं है किंतु साथ ही यह तो स्वीकारना ही पड़ेगा कि वे मन से रोगी हैं और तब क्या हुआ दो भाइयों में बंटवारा हुआ करता है ना? चित्रकूट में भगवान राम ने भरत जी से कहा जब अलग अलग रहेंगे तो बंटवारा तो होगा ही अतः हमारे तुम्हारे बीच भी बंटवारा हो जाना चाहिए संसार और समाज में जो बंटवारा होता है वह तो संपत्ति का होता है परंतु जहाँ एक अंतर है भगवान राम कहते हैं भरत हमारे तुम्हारे बीच संपत्ति को लेकर तो कोई विवाद नहीं है न तुम संपत्ति के लिए व्यग्र हो न मैं पर एक वस्तु ऐसा है जिसके बट बंटवारे के लिए लोग उत्सुक नहीं होते तो आओ हम दोनों भाई मिलकर उसी का बंटवारा कर लें वह बंटवारा किस वस्तु का है भगवान राम कहते हैं आओ हम दोनों मिलकर विपत्ति का बंटवारा कर लें बाटी विपत्ति भाई प्रभु बोले भरत इस विपत्तियों के बंटवारे में विपत्ति का अधिक भाग मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारी भूमिका तुम्हारा कार्य अत्यंत कठिन है तो व्यापक अर्थों में यहाँ भरत जी की भूमिका क्या है भगवान राम जो परिवर्तन चाहते हैं वैचारिक और मन के परिवर्तन में जो कठिनाई आती है उसमें भरत जी की भूमिका के लिए रामायण में भरत जी को एक उपाधि दी गई है अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा में पूछा गया पहले भगवान राम गए बाद में भरत जी गए मार्ग में लोगों ने भगवान राम का दर्शन किया और भरत जी का भी दर्शन किया इन दोनों दर्शनों में कोई अंतर है क्या तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक सूत्र दे दिया जिन्होंने भी श्री राम का दर्शन किया और जिन पर उनकी दृष्टि पड़ी दे सब मुक्ति के अधिकारी हो गए जे चित प्रभु दिन प्रभु हेरे ते सब भये परम पद जोगू गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि मुक्ति से बड़ी वस्तु और कुछ नहीं है तो भी वे कहते हैं कि एक वस्तु के बिना मुक्ति सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके सामने भूख मिटाने के लिए सुस्वादु और स्वास्थ्यवर्धक भोजन परोस दिया जाए जो वस्तु बहुत ही अच्छी है पर आपको वह वस्तु पचाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं यदि आपके पेट में उसे पचाने की शक्ति ना हो तो उस व्यंजन को आप ले नहीं सकेंगे खा नहीं सकेंगे और खाने से ना पचा पाने के कारण आप रोगी होंगे इसी प्रकार मुक्ति और ज्ञान व्यंजन है पर मुक्ति और ज्ञान के व्यंजन को पचाने के लिए एक वस्तु की आवश्यकता है किस वस्तु की जैसे राहु भी तो अमृत पाकर अमर हो जाता है पर क्या राहु हमारा आदर्श हो सकता है हम राहु को अमर भले ही मान लें उसकी पूजा भले ही कर लें पर जब भी गणना करेंगे तो उसकी खल ग्रह या पाप ग्रह के रूप में ही गणना करेंगे राहु हमारा आदर्श नहीं हो सकता